Kaushala hogy olvastad. Leírás Dr. Vishwasaha. Prasthaavikam kincit, Prathamamudranaśya. Vigataye bhya, jövőt tizedik évben bhya. Sanskrta oktatás Anetum námi Bharatya, nirandaram Prayasaha saha, Santi mana saanti. संभाषणा, शिविर नामकस्य, विनुतनस्य, उपक्रमस्य, आविष्करणेना, तया संस्कृता जगता द्वारं द्वारम सर्वे विहर, उद्घाटितमीमा, तत्परी नामता हा, लक्ष्यशा जना हा, शिविरेशु, भागम, वहनता हा, संस्कृताम्रता पानम्, यथा तथाईव अउपचारिके विद्यालय शिक्षनेपी तत्समा काले एव विविधान प्रयोगान कुरुवत्या संस्कृत भारत्या शिक्षक प्रशिक्षनेपी नूतनाह आयामाह आविश्क्रताह।